द्रं कर्णे श्रृणम देवा भद्रम पश्येक्ष स्थिस्तुवार्यशेम देव ओथेदी मांडुक्यिका वैतथ्य प्रकरण के तेतीसवें कारिका तक विचार हुआ जिसमें तैतीसवे कारिका में कहा था भावी रसद भी रेवायम अद्वे न कल्पिता भावा अप्यद्व अप्पे नस्मात्विका ये जो आत्मा है ये सारा संसार जो दिखाई पड़ रहा है जो द्वैत दिख रहा आत्मा का विवर्त है धर्म धर्मी भाव से कल्पित आत्मा ही तो है रज्जु में जितने भी कल्पना करते हैं वो कल्पना के अधिष्ठान रज्जु ही तो है तो धर्म धर्मी भाव से जो कल्पना हो रही जगत में वो आत्मा ही है आत्मा का विवर्ता है वो और जितने धर्म धर्मी भाव हैं वह आत्मा ही कल्पित है माने आत्मा का संसर्ग कल्पित है और उनका स्वरूप संसर्ग दोनों कल्पित है आत्मा विवर्त रूप से दिख रहा है वो स्वरूप कल्पित है पदार्थ हमारे कल्पित पदार्थ अधिष्ठान से अतिरिक्त नहीं होता सारा संसार आत्मा में कल्पित है अगर संसार सत्य हो समाधि तक तो दूसरी बात सुशुद्धि में भी मिलना चाहिए कम से कम सुशुद्धि का अनुभव तो सब करते ही है उसमें संसार नहीं मिलता धर्म धर्म भाव नहीं मिलता जब तक मन है तब तक ये संसार है मन नहीं है तो संसार नहीं है मनोमात्र विप द्वैतम यद किंचित सचराचरम मनसो यमन भावे द्वैतम नवलभ्य थे आगम प्रक्रम कोई आय कि ये जो भी द्वैत है ये मन मात्र ही है मन की कल्पना ही है मनोमात्र द्वैतम यद किंचित सचराचरम संसार में जो भी वस्तु होगा ये तो मन की कल्पना ही है मनसो हमनी ही अमनी भाव जब मन अमर भाव में जाएगा कहा देखा काम करना छोड़ देता है मन सुसुप्ति में देखा द्वैतम नहीं को उपलब्ध द्वैत को उपलब्धि नहीं होती है सुसुप्ति में जागृत स्वप्न में मन है द्वैत है द्वैत का चक्कर है सुसुप्ति में मन नहीं काम नहीं करता मन द्वैत भी नहीं मिलता तो इसी प्रकार यहाँ बताया गया था जितने भी धर्म धर्म भाव में कल्पना हो रही जगत में आत्मा ही कल्पित हो रहा है विवर्त रूप से कल्पित है आत्मा परिराम रूप से कल्पित नहीं है आत्मा ही दिख रहा है धर्म गर्म भाव में जैसे सर्पादि आकृति में रज्जु ही दिखाई पड़ती है वैसे ही है रज्जु का विवर्त है सर्प, परिराम नहीं है ठीक इसी प्रकार आत्मा ही कल्पित हो रहा है बाबा असद भी जो असत पदार्थ है अविद्यमान पदार्थ नहीं है उनके माध्यम से आत्मा ही अद्वे आत्मा भी है बाबा भावा अपनी पदार्थ भी आत्मा में ही कल्पित है स्वरूपता कल्पित है आत्मा विवर्ती रूप में दिख रहा है और इसलिए उस तो अद्वै भाव में रहना कल्याणकारक है क्यों भाव द्वितीय भाव में रहेंगे भय होगा द्वितीय भय दूसरे की कल्पना करने पर भय होता है तो उस अभय भाव में रहना हो तो अद्वैत ही कल्याण कारक है ऐसा पूर्व कहा था। अब आगे कहना चाहते हैं किंच में किंच किम एकदम नाना भूतम द्वैतम ये जो नाना स्वरूप द्वैत क्या है भूतमान स्वरूप जो नाना दिख रहा अनेक दिख रहा है ये तो द्वैत क्या चीज है विचार करते हैं किंच और भी बात है किम एकदम नाना भूतम द्वैतम यह नाना बना हुआ है क्या चीज अनेक रूप में दिखने वाला द्वैत क्या है आत्मा तादात्म्य सिद्धि स्वातंत्र आत्मा में तादात्म्य होकर के द्वैत की सिद्धि होती है अथवा अपने स्वरूपता स्वभाव से स्वतंत्र रूप से द्वैत की सिद्धि हो सकती है स्वातंत्र आत्मा में तादात होकर के बहस रहा है अथवा स्वतंत्र रूप से बहस रहा है द्वैत यदि विवेकव्य इस प्रकार विवेचन करना चाहिए विचार करना चाहिए इस द्वैत के बारे में जिसमें हम सत्यत्व बुद्धि करके बैठ रहे हैं आप आधापी कर रहे हैं जिसके निलाहित है पाने के लिए क्या ये आत्मा के तादा आत्म तादात में होने के कारण से द्वैत की सिद्धि हो सकती है अथवा स्वतंत्र रूप से द्वैत की सिद्धि हो सकती है दोनों प्रकार होना संभव नहीं आप कहानी चाहेंगे आत्मा में तादाद में होना संभव भी नहीं जड़ और चेतन किस तादात कहां से होगा आत्म चेतन है द्वैत जगत जड़ है संभव और अपने रूप में भी नाना सिद्ध नहीं हो सकता है सिद्ध करने के बाद से आदमी आना होना संभव नहीं है कहेंगे। तो किमेदम नाना भूतम द्वैत में क्या है ये नाना अनेक देश भाष रहा जो द्वैत तो धर्म धर्म भाव में भाष रहा है आत्मात्म्यवा सिद्ध थी आत्मा में, में तादात्मक रूप से सिद्ध होता है द्वैत तो हो की अथवा स्वातंत्र अथवा स्वतंत्र रूप से तीति होगी इनकी इति विवेक तत्व में ऐसे विवेचन करना चाहिए इसमें जानकारी करनी चाहिए नाद्य आत्मा में तादाद में भाव से तो हो नहीं सकती है क्यों तो कारिका में कहते हैं टिप्पण पहले स्वतंत्र सूर्य सत्ता और अन्य अनपेक्षित तो रूपेणी अपने सत्ता स्पूर्ति में अन्य की अपेक्षा के बिना चिंता होना वो स्वतंत्र होता है अपने अस्तित्व और स्पूरण होने में दूसरे की अपेक्षा नहीं रखने वाला वो स्वतंत्र कहा जाता है ये स्वतंत्र वही है सूर्य मान ये अपनी सत्ता स्फूर्ति और सत्ता और स्फूर्ति दोनों में अस्थि बोलना स्फूर्त तो होता है बोलना ये दोनों में अन्य अनपेक्षित तो रूपेगा अन्य की अपेक्षा नहीं जिसमें उसको कहते स्वतंत्र उसमें रहेगा धर्म स्वतंत्र तो आत्मतालात्मे से तो हो नहीं सकता पहली वाला का खंडन करते हैं कार्य का है नेदे कथं चला नानेद ने कथ न पृथ्व नापृथ कि अनेक अनेक रूप में भाष रहे अनेक जो द्वैत है धर्म में भाव में जो भाष रहे हैं द्वैत आत्म रूप से परमार्थ रूप वास्तविक रूप से परमार्थ रूप से नाना हो नहीं सकते। आत्मा परमार्थ है त्रिकाला बाधित है उस रूप से नाना होना संभव नहीं अनेक होना संभव नहीं जब आत्मभाव में जाकर के देखते हैं सुसुप्ति आदि अवस्था में जाकर के देखते हैं तो नाना होता ही नहीं अगर आत्म रूप से नाना होता सुसुप्ति समाधि आदि में भी जगत की नाना तो दिखना चाहिए समाधि तो तुरीय अवस्था की बात है सुषुप्ति एक दृष्टांत हमारे लिए है सर्वसुलभ है सबके लिए सुलभ है वहां नाना पाए पाया जाता आत्मा है अगर आत्मा भाव से अनाना होता तो वहां भी नाना दिखना चाहिए ना आत्मा भावे का ना नाना इदम द्वितम जो द्वैत इ्वितम नाना आत्माभावना नाना न ना, आत्माभाव से अनेक होने सकते हैं अथवा स्वतंत्र रूप से दूसरी विकल्प था टीका में आत्माभाव से नाना है अथवा स्वतंत्र स्वतंत्र रूप से कहें न स्वेना भी कथन चलो तो अपने रूप से भी हो नहीं सकते नाना स्वे रूपेण अपने स्वरूप से भी नाना हो नहीं सकते कैसे नहीं हो पाएंगे अभी पास टीका में इसका अर्थ करेंगे आत्म रूप से भी नहीं हो सकते हैं और अपने रूप से भी अनेक नहीं हो सकते ये द्वैत ऐसा और परस्पर देखते हैं घट पटाथ भिन्न इत्यादि घट पटाथ पृथक इत्यादि व्यवहार हम करते हैं ये भिन्न ऐसे से सबसे व्यवहार करते हैं व्यवहार चल रहा है किंतु न पृथक न पृथक कि कोई भी वस्तु एक दूसरे के साथ पृथक सिद्ध नहीं कर सकते घटा पृथक नया का आदि पृथक को तो गुण मानते हैं तो वो भी सिद्ध नहीं हो पाएगा घट से को पृथक माने जब विचार से चलेंगे सिद्ध नहीं कर सकते कैसे नहीं होगा टीका टिप्पण में दिखाएंगे पृथक तो किसी भी नहीं हो सकता न पृथक पृथक भी नहीं कह सकते आपस में परस्पर अथवा न अपृथक इसको अपृथक भी नहीं कह सकते अनिर्वजी नहीं आई है एक दूसरे भिन्न भी नहीं कह सकते हैं अब अभिन्न कहेंगे तो व्यवहार नहीं होना चाहिए भिन्न व्यवहार हो रहा है भिन्न कहेंगे तो सिद्ध नहीं हो सकता ऐसे न पृथक ना पृथक किंचित कोई भी वस्तु एक दूसरे में पृथक भी सिद्ध नहीं हो सकते अप्रथक भी सिद्ध नहीं हो सकते भिन्न भिन्न दोनों से अतिरिक्त अनिर्वचनीय सिद्ध हो जाते हैं विचार से जाने पर यह तो एक अंधविश्वास है व्यवहार चलता ही रहता है ये विचार युक्ति आदि लेकर चलते हैं तो एक दूसरे के भेद भी नहीं दिखाई पड़ता और अभेद भी नहीं दिखाया जा सकता भेदा भेद से रहित तो हो जाता इति त्व विदो विदु इस प्रकार किसने जाना आत्माभाव से नाना नहीं हो सकता जगत नहीं हो सकता अपने स्वरूप से भी नाना नहीं हो सकता परस्पर भेद भी नहीं अभेद भी नहीं ऐसा कौन ने जाना तत्व विदो विदु जो तत्व वास्तविक तत्व अधिष्ठान को जिन्होंने जाना है जग कल्पना का अधिष्ठान चेतन आत्मा को समझा है तत्वविता तत्व प्रथमा के बहुवचन तत्ववित विदुह जानते हैं ये लिट लगा नहीं वहां तो विधु बने विधेर लटोबा सूत्र है नालादी आदेश हो जाता है विदातु परे तिवादी के स्थान में मान लड़ में भी होता है विकल्प से वेद भी बनता है व्यक्ति भी बनता है दोनों रूप बनता है धातु का है विधु ये जी का रूप है उस आदेश हुआ है इस प्रकार तत्ववे तो लोग तत्व तो विदा प्रथमा को वचन जानते हैं क्या जानते हैं अब मैंने आत्मरूप से अनेक देखना दिखा नहीं सकते इस जगत को देखा नहीं उन्होंने देखते नहीं और अपने स्वरूप से भी नाना नहीं हो सकते आपस में भी पृथक अप्रथक दोनों व्यवहार नहीं हो सकते विचार दृष्टि से जानवर तत्ववे तो ने ऐसा देखा ऐसा है ऐसा मानते है तत्ववत्ता तो लोग आत्मवत्ता लोग हैं जो जगत कल्पना के अधिष्ठान को जो जानते हैं जगत कल्पना है के अधिष्ठान ऐसा मानते हैं देखे इदम ही नाना भूतम द्वितम ये जो द्वैत है नाना बन के बैठे अनेक बन के बैठे जो व्यवहार चल रहा है अयम अस्मात इत्यार्थ व्यवहार हो रहा ये ये है पृथक है ऐसे व्यवहार हो रहा है इदम भी नाना भूतम द्वितम ये जो द्वैत है जगत है या न आत्म तादात्म्य में सिद्धुम और रहती है आत्मा में होकर के सिद्ध नहीं हो सकते क्यों जड़ा जड़ विरुद्ध स्वभाव ता एक जड़ है एक अजर चेतन है ये द्वैत जड़ है और आत्मा अजर है चेतन है जड़ा जड़ और अजर दोनों में दोनों का विरुद्ध हो जैसे अंधेरा और प्रकाश विरुद्ध स्वभाव वाले होते हैं तो उसमें तादात्मा होकर किसी दौड़ना संभव नहीं है तो जड़ा जड़यो विरुद्ध स्वभाव विरुद्ध स्वभाव वाले दोनों एक जड़ स्वभाव है एक चेतन स्वभाव है विरुद्ध स्वभाव में तालात्म्य ऐसे में हो नहीं सकता इसलिए आत्माभाव से अनेक होना संभव नहीं है भेदादि शून्य आत्मता आत्म द्वैत से नानात्मा सिद्धि है आत्मा कैसा है कि सजातीय स्वगत सजातीय बिजातीय तीनों भेदों से रहित है भेदादिशून्य है देश काल परिच्छेद से रहित है देश काल वस्तु के घेरे में नहीं आए ऐसा जो आत्मा है अगर ये जगत आत्मा में तादात में होता है तो फिर क्या होना चाहिए फिर नाना की सिद्धि नहीं होगी अनेकत्व की सिद्धि नहीं होगी जगत में मटाई नहीं हो पाएगा अगर होता है तो क्या भेदादी शून्य आत्म तादात में भेदादि शून्य जो आत्मा है उसमें यदि तादात में होकर सिद्ध होता हो जगत तादात में ऐसे तादाद मानने पर आत्मा में जगत तादात से सिद्ध होता है ऐसा मानने पर क्या होगा द्वैत से नाना तो सिद्ध द्वैत में नाना तो सिद्ध ही नहीं होगा क्योंकि आत्मा में भेद नहीं है उसमें जो तादाद में हो रखा है उसमें भेद कैसे आएगा फिर तो ये घटा पटोत भिन्ना इत्यादि व्यवहार में नहीं हो पाएगा कहा दीप्ती द्वितीय क्या है ना स्वातंत्र न श्रेय कथन अपने रूपों में भी से भी सिद्ध नहीं हो सकता व्यवहार चलना एक अलग है विचार तो दृष्टि से जब चलते हैं युक्ति लेकर जाते हैं सिद्ध नहीं होगा एक अनात्म भाव हो गया है, आगे। दूसरे दिप्य न स्वे न इत्यादि कहा न स्वेना कथन जन कार्य कहा अपने रूप से भी अनेक होने सकते है। क्यों की कामिक स्वेना सत्ता प्रतीत अन्य अनपेक्षता लक्षण स्वातंत्रेण द्वैतम सिद्धम पा स्वय मानी अपने रूप से अपने रूप मानी क्या है सत्ता और जो अस्तित्व और प्रतिति दो चीजें होनी है घटो अस्थि घटो भाति ऐसा जो प्रतिति होनी है अस्थि भाती जो बोलते हैं प्रतिति प्रतीतिभा चीज है सत्ता प्रतीत्यु अन्य अनपेक्षता लक्षण स्वतंत्र स्वतंत्रता का अर्थ होता है अपनी सत्ता और अपने प्रतीति में अन्य के अपेक्षा नहीं है न रखता हो वो व्यक्ति स्वतंत्र होता है कल्पित वस्तु सर्प रज्जु में जो कल्पित सर्प है रज्जु के सत्ता को लिए बिना अपनी सत्ता दिखा पाएगा वो सर्पो एयम ऐसा व्यवहार हो पाएगा क्यों तो वहां अधिष्ठान की सत्ता से सत्ता स्फूर्ति हो रहा है सर्पो अस्ति सर्पो भाती जो बोलते हैं रज्जु में जो कल्पना करते हैं सर्प की अधिष्ठान की सत्ता स्फूर्ति दिख रहा है अपने नहीं उसकी वो सत्ता स्फूरण अपना नहीं है ठीक इसी प्रकार में खोया हुआ है जागृत में आया हुआ है कल्पना है मन की कल्पना स्वेण सत्ता प्रतित्यो अपने सत्ता प्रतिति में अपने द्वारा अन्य अनपेक्षता रखना अन्य की अपेक्षा नहीं रखना अपने सत्ता और स्फूर्ति में यह स्वतंत्र इसी का नाम है तो रज्जू जो तो अपनी सत्ता स्फूर्ति में किसी की अपेक्षा नहीं रहती है व्यवहार काल में किंतु उसमें जो कल्पना करते हैं सर्प रज्जू न हो तो सर्पो अस्थि बोल नहीं सकते हैं रज्जु न दिखे यदि भाजती न हो रज्जू तो सर्प नहीं भासेगा, वो रज्जु के सत्ता स्फूर्ति से सत्ता स्फूर्ति प्राप्त कर रहा हो अन्य के द्वारा है अपनी नहीं है उसके पास कल्पित वस्तु पर अपनी सत्ता स्फूर्ति होती नहीं इसलिए स्वतंत्र से भी नाना होना संभव नहीं विद्वैत ही कहा द्वैत हो नहीं सकता। शिद्ध नहीं सकता, करना संभव है। तथा उसी प्रकार आगे बोलते हैं, स्वातंत्र प्रसंगा तो, तो क्या होगा तथा मैंने आत्मवत्त ऐसा टिप्पणी करने का जैसे आत्मा स्वतंत्र है तो ये द्वैत भी अगर स्वतंत्र होते तो आत्मा आत्मा के समान होना चाहिए तथा माना आत्मावत तथा दो नंबर क्षेत्र में कहा आत्मावत्य आत्मा के समान होने पर क्या हो जाता तथा स्वातंत्र जैसे आत्मा स्वतंत्र है ये दृष्टान्त है तथा माना आत्मा जैसे आत्मा स्वतंत्र है उसी प्रकार जगत स्वतंत्र होता तो स्वातंत्र सती आत्म तो प्रसंगात फिर तो आत्मा ही आत्मत्व तो ही हो जाएगा वो स्वतंत्र हो तो आत्मा ही है ऐसा हो जाएगा अनात्म अद्वैता प्रात फिर अनात्मा जितने में अद्वैत में पहुंच जाएंगे सारे स्थिति आ जाएगी इसलिए अपने रूट से भी वो अनेक होना संभव नहीं है अच्छा, आगे कहते हैं ये किम दोबारा आया लगता है क्या पाठ है किम किम इरम, ऐसा है या किम है किम इदम है किंचा अच्छा, अच्छा, बनाना पड़ेगा यहाँ पाठ किम किम इच्छा पा किंचा म इदम द्वैतम अन्वन पृथक अपृथक वाह ये द्वैत जो है पृथक है कि अपृथक है देखना है यहां पर मूल में जो टीका लिखी है ना अनुवाद वहां गलत है आत्मा से भिन्न भी नहीं अभिन्न भी नहीं किंतु भाष्य टीका में आत्मा से भिन्न भिन्न नहीं देखा आपस में दिखाया हुआ है और जो अनुवाद है कुछ गलत है किंच किम इदम द्वैतम अन्वनम पृथक अपृथक और भी बात है ये जो द्वैत है एक दूसरे में जैसे घटापट पट पृथक ऐसा बोलते हैं वह एक पृथक तो गुण नैयाय ऐसा मानते हैं माने एक भी वस्तु से दूसरे वस्तु का भेदक होता है पृथक् गुण तो होता है नहीं नैयायिक मानते हैं तो जो द्वैत है वह अन्यम एक दूसरे में घट पट आदि जो हम व्यवहार करते हैं मनुष्य पशु आदि व्यवहार कर रहे हैं पृथक अपृथक बात एक दूसरे में अलग अलग हैं या एक हाँ ही है, है ये पृथक है कि अपृथक है ये द्वैत ये भी विचारणी विषय है विचार भी विचार करना चाहिए इसका भी विचार होना चाहिए आपकी नाद्य तो पृथक तो हो नहीं सकते है अन्य न पहला पक्ष पृथक है नहीं हो सकता क्यों कहा न पृथक न पृथक कि कार्य का अनुभव पृथक सिद्ध अनु क्यों? तो टीका में उसका उत्तर देते हैं नहीं किंचित किंचित द्वैतम परस्परम पृथक एवं कोई भी द्वैत परस्पर एक दूसरे में पृथक सिद्ध होने नहीं सकता अंधविश्वास है व्यवहार चल रहा है अलग बात है विचार दृष्टि से जाने पर एक दूसरे में भेद क्यों नहीं पता दिखाएंगे आगे पृथक तो से जो अयम अस्मात पृथक जो बोलना होगा इससे यह पृथक है ऐसा कहने के लिए एक पृथक तो गुण लाना पड़ेगा नहीं आई चौबीस गुणों में एक तो गुण माना होता है तर्क संघ्राह में तो एक गुण है उसके क्या भेद होता है क्या बताता है अयम अस्मात पृथक यह बुद्धि कराएगा अनुनिया भाव में और पृथक में थोड़ा भेद हो जाता है अभाव घटित है भाव घटित तो है भाव है अनुन्य भाव अभाव है और वहां क्या प्रयोग होता है अयम अयम व्यवहार होता है अयम अयम न दोनों वस्तु यही है हा यह नहीं ऐसा व्यवहार होता है अन्य भाव में और पृथकों में पंचमें तो प्रथमांत होगा अयम अस्मात् पृथक वह दोनों प्रथमांत तो होंगे अन्य भाव एक जैसे लगता है दोनों तो अन्य भाव में पृथक में भेद दिखाते नहीं जाए अयम अस्मात् पृथक वहां अयम अयम पृथक नहीं होता पृथक तो गुण है भाव पदार्थ है और अन्य भाव अभाव पदार्थ है उसका स्वरूप होगा अयम अयम नाह यह नहीं ऐसा स्वरूप होगा अनन्य भाव का आकृति और पृथक तो बताने के लिए अयम अस्मात्थक यह इससे अलग है ये बोलना चाहते पृथक तो सिद्ध होने सकता तो पृथक कहने के लिए पृथक तो चाहिए क्या चाहिए नई आयुगो के जो तो चौबीस गुणों में एक गुण हो पृथक तो जिसमें बैठेगा उसको पृथक कहेंगे पृथक तो बैठे भी ना पृथक नहीं कह सकते अब ये घटात पट पृथक ऐसा व्यवहार करना हो कहीं भी एक दूसरे का भेद दिखाना हो पृथक सिद्ध तो करना हो तो पृथक प्र, सिद्ध करने के लिए क्या चाहिए व्यक्ति होगा पृथक और गुण आएगा पृथक तो तब व्यक्ति पृथक बनेगा पृथक तो आने पर ही ना अब ये तो के बारे में विचार करते हैं उसी में नहीं किंचित अभिदन परस्पर पृथक पृथक प्वश्य जो पृथक तो है जो पृथक जिस पृथक तो को आने पर पृथक होना है घटात पट पृथक बोलना है तो पट को पृथक करना है अलग करना है किंतु तो कब होगा पृथक तो गुण आएगा तब ना तो कहते हैं पृथक प्वश्य धर्मी प्रतियोगी रूपावच मत लेना पृथक तो देखो धर्मी होगा जैसे पट का पृथक तो लाएंगे घट में तो घट हो जाएगा धर्मी और प्रतियोगियों का पट जैसे संबंधों का जिसका अभाव होता है वो प्रतियोगी होता है जिसमें अभाव आएगा अनुयोगी होता है उसी प्रकार जिसका पृथक तो लाना है वो प्रतियोगी होगा जिसमें पृथक तो लाएंगे अनुयोगी होगा वो तो धर्मी प्रतियोगी धर्मी है, है अनुयोगी जैसे पट का पृथक तो घट में लाना हो तो घट हो जाएगा पृथक का अनुयोगी और पट हो जाएगा प्रतियोगी जो तो पृथक तो तो है धर्मी प्रतियोगी रूपत्वावच्छिव धार्मिक और प्रतियोगी दोनों माने अनुयोगी प्रतियोगी दोनों स्वरूप से विशिष्ट करना है धार्मिक प्रतियोगी का ज्ञान होगा तो पृथकों तो का ज्ञान होगा पृथकों तो का ज्ञान होगा तो धर्म प्रतियोगी न होगा अनुविन्याश बनेगा देखेंगे अयम अस्मात पृथक बुद्धि तो बोल बोल रहे हैं किन्तु देखते हैं पृथक्व कैसा है हम न्याय नहीं जानते हैं ये उनकी युक्ति है के से हम बोलना चाह रहे हैं पृथक से धर्मी प्रतियोगी रूप अवच्छत्व धर्मत्व निरूपित प्रतियोगी से निरूपित होता है पृथक तो। उसके प्रतियोगी कौन अनुयोगी कौन तभी तो पृथक की सिद्धि होगी अयम अस्मात पृथक बोलना है पृथक् गुण लाना है वो किसका पृथक लाना है किस लाना है धर्म योगी प्रतियोगी दोनों के द्वारा निरूपित होता है कौन पृथक्वी कह रहे हैं इससे विशिष्ट है धार्मिक प्रतियोगी रूप से विशिष्ट है उनके उनके ज्ञान के बिना इसका ज्ञान नहीं होगा और धार्मिक प्रतियोगी का ज्ञान कब होगा पृथकों के ज्ञान के बिना नहीं होगा जब पृथक बुद्धि हो जाए तब यह धार्मिक अनुयोगी प्रतियोगी ज्ञान होगा अनुन्यास है बोलना सरल है घटा पटाथ पृथक अनुयास है दोष है यही दिखाते हैं धर्मी प्रतियोगि रूप रूपावच एक दूसरे में आश्रित है पृथकों के जानकारी के लिए धर्म प्रतियोगिता ज्ञान होना चाहिए और धर्म प्रतियोगी जानने के लिए पृथक् का ज्ञान होना चाहिए पहले कौन होगा नहीं हो पाएगा अन्य आश्रय दोष आ जाएगा इसलिए अयव अस्मार्त पृथक बोलने के लिए सिद्ध नहीं होता तर्क से एक न पृथक ना पृथक कि पृथक कहना संभव नहीं है सिद्ध कर रहे हैं धार्मिक प्रतियोगी रूप जो होते हैं प्रथक्त तो है, विशिष्ट होता है धार्मिक निरूपण होने पर पृथकों तो का निरूपण हो पाएगा अनुन्यास एक दूसरे में आश्रित है पहले निर्पण किसका हो पृथक् सिद्धि के लिए धार्मिक प्रतियोगी की सिद्धि होनी पड़ेगी धार्मिक प्रतियोगी सिद्धि के लिए पृथकों की सिद्धि होनी चाहिए अनुन्यास रहे दोष है अनुन्यास रह धर्मत्व स्वरूपत्व दुर्वचन कहेंगे नहीं नहीं वो पृथत्व जो है अनुवेगी प्रतियोगी का स्वरूप है स्वरूप है अथवा धर्म है ऐसा मान जाए <स Africans> वो भी विवेचन करना मुश्किल है उसको धर्मत्व करके टाल देना अनुवेगी प्रतियोगी का धर्म है वो पृथत्व अथवा उसका स्वरूप है मानना ये क्या है धर्मत्व स्वरूप दुर्वचन अथवा धर्मत्व भी स्वरूपत्व का निरूपण करना मुश्किल है दुर्वचन है भक्तुम सक्यम दुर्वचन ऐसा है खल पर प्रत्यय लगा के रखा है दुर्वचन है टिप्पणियां हैं चार पांच के अनन्यासरे कैसे होता है दिखाते हैं देखो टिप्पणी न पृथक तो बुद्धि घटते प्रमाण तो बिना धर्मी प्रतीक संविदा देखो प्रमाण के बिना ऐसे बोलने मात्र से पृथक तो घटने वाले बुद्धि तो पृथकों तो का ज्ञान होना संभव नहीं प्रतिज्ञा मात्र न पश्चि नहीं भगवती नहीं वस्तु प्रतिज्ञा मात्र न वस्तु शुद्धि लक्षण प्रमाण तो प्रमाणाभ्याम वस्तु शुद्धिर भवती वस्तु की सिद्धि के लिए लक्षण या प्रमाण दोनों से कोई एक देना पड़ेगा आपको प्रतिज्ञा मात्र से वस्तु की सिद्धि नहीं होती हम कहेंगे बंद्या पुत्रों अस्ति सिद्ध हो पाएगा नहीं होगा लक्षण प्रमाणाभ्याम वस्तु सिद्धि लक्षण प्रमाण दो वस्तु हैं प्रमाण देना पड़ेगा किंतु तो पृथक तो जो है प्रमाण से सिद्ध होने वाला नहीं ट्रिपणीकार बोल रहे हैं अन्य दिखा रहे हैं न पृथक बुद्धि घटते प्रमाण तो बिना तो धर्मी प्रतियोगी संविधा धर्मी प्रतियोगी संविधान धर्मी प्रतियोगी ज्ञान के बिना किसका पृथक् तो किसमें लाना है अयम अस्मात पृथक बुद्धि व्यवहार करना है किसका पृथक तो किसमें लाना है जिसका पृथक्व तो लाना प्रतियोगी जिसमें लाना अनुयोगी धर्मी धर्मी और प्रतियोगी उसके ज्ञान के बिना बिना धर्म प्रतियोगी संविदा प्रमाणत पृथत्व बुद्धि न घट दे धर्म प्रतियोगी ज्ञान के बिना पृथक्वि प्रमाण से घटने वाला नहीं प्रमाण से सिद्ध होने वाली नहीं हो बुद्धि पृथक बुद्धि सिद्धि नहीं हो सकती है धर्म और प्रतियोगी ज्ञान के बिना व्यवहार होना एक अलग चीज है प्रमाण से सिद्ध करना अलग है प्रमाण नहीं मिलेगा पृथक्व सिद्ध करने के लिए क्यों धर्म प्रतियोगी ज्ञान चाहिए पहले उसके बिना प्रमाण से पृथक्व की सिद्धि होने वाली नहीं है कह रहे हैं पृथक बुद्धि न घटे वह अन्य होगा कब प्रमाण तो प्रमाण से नहीं कर सकता प्रमाणत पृथक बुद्धि न घटे बिना तो धर्म प्रतियोगी संविदा तृतीयांत है कि धार्मिक और प्रतियोगी के संविध मान ज्ञान उस ज्ञान के बिना धर्मी प्रतियोगी ज्ञान के बिना प्रमाणत पृथक्त बुद्धि न घट ही नहीं सकते चाहिए बुद्धि होने के लिए अच्छा आगे चलते हैं ना तो न पृथकुम कलपते उसी प्रकार करना। जिस प्रकार धर्मी प्रतियोगी के ज्ञान के बिना प्रमाण से पृथक बुद्धि सिद्धि नहीं होती इसी प्रकार तथा धर्म प्रतियोगिधीर भी धर्म प्रतियोगि ज्ञान भी धर्मी प्रति प्रकार धार्मिक प्रति का ज्ञान भी के नहीं हो सकता प्रति ज्ञान हो जाए तो पृथक बुद्धि होगी कौन पहले होगा ज्ञप तो अनुन्याश्रय ज्ञान में अनुन्याश्रय है जैसे हल अंतम और आदि संहिता में है ज्ञान में एक हल संज्ञा करने वाला है अंतिम ईद करने वाला है और एक प्रत्याहार बनाने वाला हल प्रत्याहार बनाने वाला है तो आदिरता के पास में ये करने सामर्थ्य नहीं है और हलंतम के सामने हल बनाने का सामर्थ्य नहीं है हल बनाने वाला आदिर सहिता है और ईद करने वाला ये आदिरंदेन असहिता कहेगा तुम मेरे को ईद दे दो हलंतिम से कहेगा तो मैं अंत नीता सहिता आदि मत्यम शास कर दूंगा हल अंतम कह भाई तुम हल बना के मेरे को दे दो मैं ईद कर दूंगा अंत ईद करूंगा उपदेष अंत्यम हल ईद से उसके उसकी अपेक्षा है उसकी उसकी अपेक्षा है ये दोनों में अनुन्यास रहे हैं उसको बचने के लिए भट्टोजी दीक्षित ने कुछ उपाय निकाला हुआ है सिद्धांत बहुमत चर्चा है ठीक इसी प्रकार यहाँ भी है यही है पृथक आयम अस्मात पृथक व्यवहार हो रहा है किंतु तो धार्मिक प्रतियोगी ज्ञान के बिना पृथक बुद्धि तो सिद्ध नहीं हो सकती प्रमाण से और धार्मिक प्रतियोगी ज्ञान भी पृथक बुद्धि तो के बिना नहीं हो सकता ये कह रहे हैं ये कह रहे हैं कि टिप्पणी में टिप्पणी में चल रहा था पाठ पृथक बुद्धि में बिराई है कल्पते तथा धर्म प्रतिधीर यहाँ आगे पीछे है करना उसी प्रकार जैसे धर्म प्रति पृथक तो सिद्ध नहीं होता उसी प्रकार धर्म प्रतियोगी धीरे धर्मी प्रतियोगी बुद्धि भी वो भी पृथक तो बुद्धिम विरा न कल्पना पृथक बुद्धि को छोड़कर नहीं हो सकता त्याग कर हो सकता पृथक बुद्धि चाहिए उसके लिए धर्म प्रति ज्ञान के लिए और पृथक ज्ञान के लिए धर्म प्रतियोगि ज्ञान धर्म प्रति ज्ञान के लिए पृथक कौन पहले अनुन्याश्रय अनुन्याश्रय दोष है वहां कार्य की सिद्धि नहीं हो सकती आयम नहीं आय बोल रहे किन्न्याश्रय बुद्धि इस प्रकार का अनुन्याश्रय जानना चाहिए कहा कैसे धार्मिक प्रतिज्ञाने पृथक् ज्ञान या पाठ छूट गया है पृथक्त ज्ञानम पुराने पुस्तकों तो होगा पृथक ज्ञान है तयोर ज्ञान ऐसा या पृथक तो ज्ञान इतना संस्करण में पाठ चाहिए धार्मिक प्रतियोगी ज्ञान है पृथक तो ज्ञान और पृथक तो ज्ञान है तय ज्ञान ऐसा होना चाहिए पाठ ये छोटा हुआ ऐसा लगता है मुझे क्यों हमारे तो जो पढ़ा लिखा पुस्तक चले गए ऐसा ही धार्मिक प्रतियोगान होने पर पृथकों का ज्ञान होगा धर्मिक प्रति ज्ञान है पृथकम आगे पृथक ज्ञान है और पृथक ज्ञान होने पर धर्म प्रति यही है इसका पृथको का ज्ञान पृथक ज्ञान होने पर धर्म प्रति ज्ञान अनुन्यासान विधि जब तु अन्यस देखो अनयास दो प्रकार का एक व्यक्ति में होता है एक व्यक्ति मान ज्ञान ज्ञप धातु से ये तीन प्रत्यय करके ज्ञप्ति बनाया है भाव में है ज्ञान भी ज्ञान हाथों से लूट करके ज्ञान बनाया, भाव में है वो भाव में है ज्ञप्ति मानी ज्ञान ज्ञप्ति में अनुन्यास रहे माने भाव ज्ञान में अनुनास रहे है व्यक्ति में नहीं ज्ञान में अनुन्यास रहे जब विचार करते हैं एक दूसरे की अपेक्षा रखता है एक दूसरे को अपेक्षा रखता हो परस्पर उसकी सिद्धि नहीं हो पाती है अनुन्यास दोष लग जाते जब तुम अनुन्यास ज्ञान में अनुन्यासान ल्यूटी से दिखाएंगे तो शब्द में ज्ञान का शब्द में ज्ञान है आगे पांच नंबर टिप्पणी में कहा धर्मत्व तो स्वरूपत्व दुर्प रहता तीर्थ माने उसको धर्म रूप से निर्मण करना संभव नहीं है पृथक तो धर्म है करके गुण माना ना नहीं आई को पृथक तो को धर्म रूप से माए अनुयोगी प्रतियोगी को धर्मी बनाना और पृथ्वी धर्म बनाना संभव नहीं अच्छा स्वरूप माने यह अनुयोगी प्रतियोगी स्वरूप होता है ऐसा मानते हैं अनुयोगी प्रतियोगी स्वरूप कहते हैं देखो भूतल में घटा अभाव होता है संयोग संबंध आवश्यक न घटा अभाव होता है संयोग न असल भूतले घटो रास्ती ऐसे व्यवहार होगा संयोग संबंध से यहाँ घटा नहीं है अन्यत्र है गाड़ा अन्यत्र है है संबंध से नहीं अभाव है तो वो तो हो जाएगा संबंध बने वहां क्या, क्या होगा किस संबंध से, से रहेगा संयोग जहां घट होगा संयोग घटो अस्थि बोलते हैं भूतलेक्ट संयोग है घटवद भूतलव बोलते हैं घट संयोग दिखाते हैं तो घट को तो तुम संयोग संबंध से रखते हो नहीं आयोग रखते हैं भूतल में वो संयोग को किस संबंध से रखोगे संयोग भी तो एक व्यक्ति है जैसे भूतल को घट को भूतल में बैठाने के लिए एक संबंधी की अपेक्षा है इसी प्रकार जो संबंध है संयोग वो भी एक व्यक्ति गुण है तुम्हारे उसको किस संबंध से रखें कहते स्वरूप संबंध से रखें तो स्वरूप संबंध से वहां जाके बैठा तो पहले स्वरूप संबंध से घट रहा था क्यों नहीं बोलते वहां संयोग की कल्पना क्यों करते हो ऐसा ही है तो ये कहना चाहते हैं धर्म धर्म सत्ता कर कहा पांच के टिप्पणी धर्म प्रतियोगी विशिष्ट पृथक धर्मत्व देखो पृथक प्रतियोगी विशिष्ट है घटात पट पृथक ये बुद्धि हो रही है तो पट विशिष्ट पृथक तो है प्रतियोगी पट है पटात घट पृथक ये व्यवहार हो अयम अस्मत पृथक घट पटात्थक तो प्रतियोगी पट हो अथवा घाट को बनाओ वो प्रतियोगी घटात्मट प्रथक यही हो जाए एक दूसरे को प्रतियोगी बना सकते हैं जैसे आप पंचमी जिसमें लगाएंगे वो प्रतियोगी बन जाएगा जिसमें प्रथमा लगाएंगे वो अनुयोगी बनेगा तो कहते प्रतियोगी विशिष्ट पृथक दस्य पृथक तो आएगा खाली अकेला नहीं आएगा प्रतियोगी विशिष्ट होकर के उसका पृथक तो इसमें लाना है विशिष्ट जो पृथक तो है वह धर्मत्व यदि उस तो तो को धर्म मानेंगे तो क्या होगा घटाधि तो तो कैसे आएगा पटादक ऐसा बुद्धि तो करेंगे आप कहेंगे तो जो पृथक तो आएगा पट विशिष्ट होकर के आएगा क्या होकर आएगा पृथियोगी पट है उसका पट विशिष्ट होकर के आएगा तो पृथत्व तो जब इसका धर्म माना जा जाएगा किसका घट का उस में वो जो विशेषण है कौन पृथकों का विशेषण पट वो भी धर्म माना जाएगा क्योंकि विशेष का विशेष धर्म बनता हो तो विशेषण भी धर्म बनेगा प्रतियोगी विशिष्ट हो है विशेषण प्रतियोगी है वहां तो जो प्रतियोगी बनेगा वो भी उसका ही धर्म मानना पड़ेगा तो पट को धर्म मानना पड़ेगा घटका ऐसा होगा यही कह प्रतियोगी विशिष्ट से पृथक से धर्मत्व प्रतियोगी विशिष्ट जो पृथक है उसको धर्म मानने पर क्या होगा तो घटादे घटाधे रि पुटादी धर्म प्रसंग घटाधि में पुटादि धर्मत्व आ जाएगा क्यों पट प्रतियोगी विशिष्ट पृथक लाएंगे यहां आप घट में तो जब ये पट प्रतियोगी विशिष्ट पृथक आया तो प्रतियोगी भी आ गया साथ विशेषण भी आएगा इसमें तो पट धर्म मानना पड़ेगा घट में पट धर्म तो मानना पड़ेगा घटा नहीं यह दोष आएगा। स्वरूपत्व तो नहीं नहीं वो पृथक तो जो आता है पृथक तो व्यक्ति हो जाएगा धर्मी होगा पृथक तो गुण है वहां जैसे संबंध होता है उसी प्रकार गुण है तो स्वरूप कहेंगे अनुयोगी स्वरूप ही है वो तो। या प्रतियोगी स्वरूप है या उभय स्वरूप शोरुप है स्वरूपत्व ये कहा स्वरूप से इतरित सापेक्षर कहेंगे तो किसका स्वरूप कहोगे तुम दोपेक्षित पृथक स्वरूप मानने पर क्या होता है इतरित्र सापेक्षर इतर इतर का अपेक्षा रखने वाला है धर्मी प्रतियोगिता अपेक्षा रखने वाला होने से ही न संभवत ही स्वरूप होना संभव नहीं इसका स्वरूप मानेंगे उसकी अपेक्षा कर रहा है इसका स्वरूप कैसे होगा ये उसके स्वरूप मानेंगे इसके अपेक्षा कैसे कर रहा हो वो तो अनुयोगी प्रतियोगी दोनों की अपेक्षा से पृथक तो बुद्धि को तो स्वरूप किसका स्वरूप माना इसका मानते हैं उसकी अपेक्षा कर रहा है उसके मानेंगे इसके अपेक्षा करना तो स्वरूप कहना नहीं बनता धर्म भी नहीं बना इत्यादि अच्छा तीसरी बात यह भी और भी बोलना चाहते हैं यह संक्षेप ने बता दिया पृथक धर्मत्व पृथक को धर्म मानेंगे धर्मत्व धर्मिणा सकाशात पृथक भाष्यम तो धर्मी की अपेक्षा अलग कहना मानना पड़ेगा उसको अगर धर्म है तो धर्मी की अपेक्षा धर्म को अलग मानना होगा जैसे गो की अपेक्षा तो अलग है अगर धर्म मानते हैं पृथक तत्व धर्मिना धर्मिणा सकाशात धर्मी होगा जहां पृथकत्व आएगा धर्मी की अपेक्षा से उसको क्या मानना होगा पृथक भाष्यम अलग मानना पड़ेगा पृथक मानना पड़ेगा तो पृथक पृथक मानने के लिए पृथकों तो में भी पृथक तो लाना पड़ेगा उसको अलग मानने के लिए तो दर्म दर्म भाव जो एक आना चाहते हैं अपृथकर्मी हो यदि पृथक तो, तो भी भिन्न ही होगा धर्म से भिन्न होगा यही यदि एक अनवस्था एक अनवस्था पृथकों की सिद्धि के लिए एक पृथक लाओ फिर उस पृथक् के लिए दूसरी पृथक तो लाओ वो भी तो एक वस्तु हो गया ना जैसे इसका भेदक पृथक् तो हो गया और वो पृथकों का भेदक कौन होगा फिर पृथक तो होगा फिर उसका भेदक एक पृथक तो और होगा अनवस्था अनवस्था निद्राक्षय करी अनावस्था चले जाओगे जा ना फिर निद्रा होने वाली नहीं उसी तरह का डुबेर हो गया अनवस्था निद्राक्षय करी निद्रा नाश करने वाली इसके सिद्धि के लिए वो फिर उसके सिद्धि के लिए और एक और फिर और एक और एक चलता रहे धारा इतना निरा से आ एक अवस्था ये है दूसरा तथा पृथक पृथक ही बर्त थे ते मानी ये जो अयम अस्मात पृथक करके नई आय बोलते तो है जगत को पृथक सिद्ध करते हैं अलग अलग ये पूछा जाता है पृथक तो जो है पृथक तो वाले में रहता है कि पृथको तो के अभाव वाले में रहता है वेदांति पूछ रहे हैं बताओ तुम पृथको तो को मानने वाले हो जिसका जिस गुण जिस से तुम अयम अस्मत पृथक व्यवहार कर रहे हो पृथक तो किम पृथक तो वती क्या पृथक तो वाले में रहता है पृथक तो सप्तमी पृथक वाले में है तद रही बर्थते तद रही के अभाव वाले में रहता है पृथक किस में रहता है मनुष्यत्व मनुष्यत्व वाले में रहेगा या मनुष्यत्व के अभाव वाले में रहेगा किस में रहेगा मनुष्यत्व वाले में रहेगा तो फिर आगे प्रश्न होगा विचार करेंगे मनुष्यत्व पहले सही है फिर रहेगा एक मनुष्यत्व ऐसा होगा मनुष्यत्व वाले में या मनुष्यत्व के अभाव वाले में एक खंड युक्ति है सभी ऐसे पृथत्व के बारे में बोलते हैं क्यों पृथकोम किम पृथक बत अयम अस्मा पृथक व्यवहार हो रहा है ना ये सत्य नहीं है ये बोलना चाहते हैं है व्यवहार तो चल रहा है सत्य नहीं हो सकता किम पृथक तोम पृथक बतते पृथक तो जो है पृथक तो वाले में रहता है कि उसके अभाव वाले में रहता है ये भी विचारणीय विषय है नाम तह अंतिम क्या है पृथकों के अभाव वाले में पृथक रहना यह तो कहना बनेगा नहीं व्याघात बदल तो व्याघात पृथकों के अभाव वाले में पृथक तो नहीं हो सकता है जिसमें पृथक तो नहीं है उसमें पृथकोषे तो है वही तो तो तो तो जो पृथक तो आया है उसी के द्वारा आश्रय पृथकत्व तो वाला होता है अथवा पृथक अथवा दूसरे पृथकों तो के द्वारा आश्रय पृथक तो वाला होगा एक प्रश्न और उठेगा आत्माश्रय उसी पृथक से जो धर्मी है वो पृथक माने पृथक सिद्ध करना हो आत्माश्रय दोष पहले से पृथक है वो पृथक तो वाला है वो उसमें पृथक तो रहना आत्माश्रय तो स्वयं स्वयं में बैठना पृथको तो में पृथक तो बैठना आत्माश्रय दोष है अपने आप में स्वयं नहीं बैठ सकता कोई अपने से भिन्न में बैठता है आत्माश्रय दोष न द्वितीय तो ये भी नहीं हो सकता माने मान पृथक रहना अन्य पृथक्व के माध्यम से वो एक पृथक तो दूसरे पृथक से बैठेगा धर्म में ऐसा मानेंगे वो भी नहीं अनयासादी आपत्ति एक दूसरे के आपत्ति पृथकों में पृथक रहना वही अन्यसदी दोष और धर्मत्व से दूरवचन इसलिए धर्मत्व पृथकत्व को धर्म कहना संभव नहीं है धर्म करना संभव नहीं है कहा एवं और भी बात थ से स्वरूप होते पृथक को स्वरूप माने गए जो अनुयोगी प्रतियोगी स्वरूप दो में से कोई एक का स्वरूप मानने पर क्या होगा स्वरूप होता है फिर वो धार्मिक प्रतियोगी ग्रहण से गृहित हो गया तो क्यों मानना फिर अलग से जो पृथक तो लाना है यहां धार्मिक एक स्वरूप का ग्रहण हो गया उसी धार्मिक ग्रहण से अगर वह स्वरूप आए गृह हो ही गया तो पृथक्व को कल्पना करके लाने की आवश्यकता क्या है ये कहा एवं पृथक से स्वरूप अगर अनुयोगी प्रतियोगी किसी का स्वरूप मानोगे या प्रतियोगी प्रतियोगिता या अनुयोगी का स्वरूप मानोगे पृथक को धर्म तो बना नहीं स्वरूप मानोगे उस स्थिति में क्या होगा तो कहा स्वरूप ग्रहणी होता है स्वरूप है धार्मिक प्रतियोगी स्वरूप ग्रहण से गृहित हो तो अलग से उसको पृथक लाने की आवश्यकता ही नहीं है पृथक संशय अनुपत्ति तो इस स्थिति में धार्मिक धार्मिक ग्रहण से ही उसका ग्रहण होने से फिर पृथक तो है कि नहीं इसमें संशय नहीं होना चाहिए धर्म तो दिख ही रहा है घर दिख रहा है तो क्या पटाख घटह पृथक नवा ऐसा संशय नहीं होना चाहिए धर्म तो दिख ही रहा है तो स्वरूप हो तो पृथक तो भी दिखनी चाहिए, चाहिए आपको उस काल में संशय किसके बारे में धर्म के बारे में संशय पृथकों के बारे में है इसका मतलब स्वरूप भी संभव है स्वरूप होना भी संभव हो तो आदि धर्म प्रतियोगिशा अपेक्षत भी नहीं धर्म प्रतियोगी अपेक्षा करके होने वाला पृथक तो है इत्यादि ये दोषा दृष्टर सारे दोष है पृथक सिद्ध नहीं कर सकते आगे ठीक है ना किंचित अन्यम अपृथक भूतविधि यह पृथक सिद्ध नहीं हो पाते है एक बोलना सरल है घटात्पट पृथक इत्यादि विभाग अलग है किंतु तो सिद्ध होना संभव नहीं है रात्रि में भी बहुत सारे व्यवहार होते हैं शुक्र में व्यवहार बहुत सारे होते हैं किंतु सिद्ध सिद्ध नहीं नहीं होते, नहीं होते प्रमाण से कि ना भी किंचित अन्य अन्योन्यम अप्रथम सिद्ध एक दूसरे एक होकर के भी सिद्ध नहीं होते ना भी किंचित एक दूसरे एक दूसरे अलग होकर के एक होकर के भी, एक के भी सिद्ध नहीं हो सकते। ऐसे हैं दो क्यों? तो अगर एक ही होकर के चले लगे तो घट और पट में पर्याय वाचक होने लग जाएगा घटा पट जैसे घटा कलश मानते हैं सब एक ही एक ही का वाचक होने लग जाएगा अगर अपृथक हो तो जैसे घट और कलश दोनों अपृथक होते हैं घट बोलो कलश बोलो एक ही का अर्थ बताता है तो घटपटादि शब्द आदि शब्द हो रहा है उनका अपृतक एक ही होना चाहिए सब। पर्याय वाचक शब्द हो जाएंगे सारे अपृथक मानने पर यह भी नहीं बन पार पा रहेगा ना भी किंचित अन्य अपृथक भूत सिर्क भी सिद्ध अनुभव थे क्यों घटपटादी शब्द आर जो घटपटादी शब्दों का प्रयोग हो रहा है इनका पर्याय तो प्रसंग आता अगर अपृथक मानेंगे तो उन शब्दों का सारे शब्दों का पर्याय वाचक मानना होगा आपत्ति आएगी इसे जब पर्याय वाचक मानेंगे तो घटम आने या पटम आने में एक ही चीज लाता रहेगा हम पर्याय वाचक है जैसे घटम आने कलशम आने बोलेगा क्या क्या लाएगा एक ही है एक ही उठाता है वहां भी घटम आना है एक ही वस्तु तो उठाता रहेगा वो भिन्न भिन्न भिन व्यवहार नहीं होना चाहिए भिन्न भिन्न व्यवहार होता है व्यवहार का अभाव हो जाएगा अपृथक मान्य पर अपृथक मान्य पर व्यवहार का अभाव है प्रत्यक्ष सिद्ध नहीं हो रहा है इसलिए न प्रत्यक्ष ना पृथक किंचित परस्पर न पृथक सिद्ध होता है न पृथक सिद्ध होता है इसलिए भिदू भिदू। ये कहा था ना पृथक किंचित तत्व विदु विदुह ये तत्वता ऐसा जानते है तत्व्यता हरीर व्यता नहीं जानते जब शरीर में अहम भाव करके बैठे हुए को ये बात पता नहीं है जब जो तत्वविद्ता है आत्म तत्व जो कौन से हुए लोग हैं वो ऐसा जानते हैं द्वैत के बारे में ऐसा जानते जानकारी ठीक है देखे अतो वास्तवाकार असहम एवं द्वहित फलित महा अतः इसलिए वास्तव रूप से वास्तविक रूप से वास्तवण वास्तविक रूप से सर्वथानूपाण असहमेव हर प्रकार से निरूपण करना संभव नहीं है असहिष्णु है द्वैत न पृथक रूप से निरूपण हो पाता है ना अपृथक रूप से निर्पण हो पाता है वास्तव जब देखेंगे तो ऐसा होगा तो इसी कारण से छह नंबर की टिप्पणी आता है पृथकवादी ना द्वैत से निर्पयित असक्य अथाकार पृथक्व तो तो इत्यादि धर्मों को लेकर के द्वैत का निरूपण नहीं किया जा सकता वो टीकाकार ने टिप्पणी ने दिखा दिया है संभव अशक्य संभवे वास्तव आकार जो स्वरूप है उस रूप से सर्वथा सेहमूपण करना संभव नहीं असहिष्णु असहिष्णु नही असहिष्णुए सहम नई सै सिद्ध होता है द्वैतमित फलि ये सिद्धौता है द्वैत की विषय में कह सात् टिप्पणी निरूपण असहमे सा विचारा सहिष्णु विचार में असहिष्णुता है सहिष्णुता नहीं है सहमर्ष मान विचार में अमर्ष होता है शांत नहीं होता विचार में सिद्ध नहीं हो सकता सहन नहीं होता असहन होता।, होता है विचार से सिद्ध नहीं कर सकते सहना तो तितिक्षा अर्थ में सहन करने अर्थ में है कि असहन मानक सहन नहीं होता विचार एक सिद्ध होगा इतनी तत्विदिद होगा इसलिए कारिका में कहा इस प्रकार तत्व ऐसा जानते हैं के बारे में ना तो रूप से आने को सकते हैं ना अपने स्वरूप से अनेक हो सकते हैं ना एक दूसरे में पृथक ना अपृथक सिद्ध हो सकते हैं ऐसे तत्वविता लोग आत्मविद्ता लोग ऐसा मानते हैं द्वैत को एक कारिका का अर्थ हो गया आगे। ठीक पुर, में देखे यद उत्तम अद्वैता शिवा पूर्व मंत्र में था तस्मात अद्वैता शिवा पूर्व पूर्व कार्य में कहा था भावी रसद्वी वैयात्मा भी कल्पिक इत्यादि कहा था भावार्वे नस्मात अद्वैता शिवा ये पूर्व पूर्वकारिका का हेतु है ये कार्य का कहते हैं पूर्वकारिका का है। कई वस्तु को सिद्ध करने के लिए हेतु है अद्वैयी सही है वही कल्याणकार कहा था उसी प्रसिद्धि के लिए कारिका है ये बोलना जा रहे हैं भाषा में ये अर्थ करेंगे ठीक है मदोकतम जो पूर्व में आपने कहा पूर्व पूर्वकारिका में पूर्व पूर्वकारिका में जो कहा अद्वैता शिवा कहा था चतुर्थ पाद में तस्मात अद्वैता शिवा पूर्वकारिका में जो कहा तत्र उपन्यासम श्लोकश्यप दर्शय थे पूर्व उसी के एक हेतु तो पहले ही दिया है दूसरा हेतु ही दे रहे हैं अन्य हेतु परक ये कारिका का उपन्यास करते हैं सामने करते हैं पूर्व कारिका में कहा गया चतुर्थ भाग में जो तस्मात अद्वैता शिवा कहा था उसी के लिए अन्य हेतु से भी करने के लिए कहा अद्वैय ही है क्यों आत्मभाल से भी नहीं होते हैं अपने रूप से भी नहीं होते हैं परस्पर पृथक अपृथक दोनों सिद्ध नहीं हो सकते तो क्या सिद्ध होगा अद्वैता अद्वैय सिद्ध हो तस्मात अद्वैता शिवा ये कहना चाहते हैं कुतश्च कर अद्वैता शिवा यह पूर्वादि का प्रश्न है पूर्व का प्रश्न है किस हेतु से अद्वैता शिवा कल्याण कारक है पूर्वकारिका का अंतिम में तस्मात अद्वैता शिवा कुतस् किस हेतु से अद्वैता शिवा अद्वैत जो है कल्याणकार कैसे शिवा एक नंबर टिप्पणी निर्तिशय आनंद रूप है अद्वै निरतिशय आनंद स्वरूप है सातिशय आनंद है आनंद स्वरूप है कैसे हो सकता है तो उत्तर देते हैं नाना पृथकम अन्य अन्य दृष्ट तथा अशुभम उत्तर दे रहे हैं सिद्धांति बोल रहे हैं जो नाना भूतम पृथक तो, जो नाना होने वाले जो पृथक भाव है पृथक तो भाव अनेक देख रहे हैं घाटा पट मठा चट इत्यादि जो देख रहे हैं नाना भूतम पृथकम अन्य अन्यस्मत ये अन्य में जो पृथक देखा गया घटात्पट पृथक पटाथ घटा पृथक ऐसे व्यवहार हम करते हैं जिस पृथक तो को लेकर के यत्र दृष्ट जहाँ पृथक तो देखा गया जहाँ देखा जाता है तत्र अशिभ हो गए वहां पर भय हो जाता है द्वितिया भयम भवि यहाँ दूसरा देखेगा भय हो जाएगा अशिभ होगा कल्याण नहीं होगा आपत्ति आएगी नहीं अत्र अद्व परमात्म सत्या प्राणादि संसार जितम जगत भाव जगत आत्म भावे न परमा स्वरूपेण निरूपाणम नाना वस्तु वस्तु क्या वास्तविक वस्तु हो नहीं सकते आत्मभाव से सिद्ध नहीं हो सकते जब आत्मा में जाकर के बैठते हैं सुसुप्ति अवस्था में बैठ जाइए स्वामाधिक बात तो दूर रही ये जगत सिद्ध नहीं होते जगत की सिद्धि दो अवस्था है जागरण स्वप्न क्यों मणिराम है मन हुआ है सारा खेल है मन का खेल है ये भाष्य में ग्रत्र अद्वैय परमार्थ सत्य आत्मा नहीं ये नकार वहां भवेद में जाके जाकर मान्य होगा अद्वैय जो तो परमार्थ सत्य आत्मा है अद्वितीय आत्मा है सजातीय पिजातीय सुगत भेद रहित है जिस आत्मा में परमार्थ सत्य वही है यह तो व्यावहारिक सत्य मानते हैं अलग बात है कि तो पारमार्थिक सत्य जो आत्मा है उसने प्राणादी संसाराणादि जो संसार वर्ग जितने भी हैं सब जितने भी संसार हैं इदम जगत ये जगत आत्मभावे न आत्म रूप से माने परमार्थ स्वरूपेण आत्मभाव का अर्थ वास्तविक रूप से ऐसे व्यवहार रूप से तो निरूपण हो रहा है इनका पृथ्वादि व्यवहार किन्तु वास्तविक रूप से परमार्थ रूपेणा स्वरूपेणा निरूपाणु परमार्थ रूप से निरूपण किया जाता है इस जगत का निरूपण द्वैतम जगत नहीं हो सकते हैं नहीं है शुरू में नहीं हो सकता, है। नहीं है नहीं हो सकता। जैसे दृष्टांत देकर समझाते हैं यथा रज्जु स्वरूपे न प्रकाश ना नाना भूत कल्प सर्पित तब तो, दृष्टान जैसे रज्जु रूप जो प्रकाश रज्जु का ज्ञान होगा जब आप नायम सर्पा इम रज्जु ऐसा ज्ञान होगा यथा रज्जु स्वरूपेण प्रकाशन रज्जु स्वरूप का जो प्रकाश हो गया ज्ञान हो गया जिस काल में रज्जु का ज्ञान हो गया कल्पना कर रहे थे सर्पा करके कालांतर में ऋषि को समझ गए यथा रज्जु स्वरूपेण प्रकाशन निरूपायण रज स्वरूप प्रकाश काल में जो निरूपमाण जो सर्प होगा उसका अल्म सर्प होता है सर्प उसका नहीं होता वो तो रज्जु का ज्ञान का अल्म सर्प होता है था रज स्वरूप प्रकाश है न रज स्वरूप प्रकाश के माध्यम से नुरुपे नुरुपे जाने वाला निरूपाला नाना भूत कल्पित नाना बनने वाला कल्पित सर्प नहीं है वह नाना बना हुआ था सर्प जलधारा माला भूचित्र लाठी कितने कल्पना कर रहे थे लोग पड़ी थी रस्सी जो रस्सी का ज्ञान होता है तो नाना कल्पना नहीं होती अनेक हो ही नहीं सकता तो से नाना नहीं अधिष्ठान भाव से जब देखते हैं जड़प जैसे रस्सी अधिष्ठान है सर्प सर्पादी की कल्पना की वो उसका विवर्त है ऋषि का विवर्त सर्पादी है तो रज्ज्ञान काल में कल्पित वस्तु नहीं होती है नाना सिद्ध नहीं हो सकते ठीक इसी प्रकार है यहाँ भी जब आत्माभाव में पहुंच जाए व्यक्ति तो जगत नहीं भासने वाला है नाना वो तो कल्पित सर्प कल्पित सर्प तद्वत वो प्रकार यहाँ भी जब ये दाष्टान को गढ़ा रहे हैं तद्वत जब आत्माभाव में निरूपण करने लग जाए समाधि आदि अवस्था में देखा देखते हैं में देखते हैं तो जगत नाना ना जगत को ही नहीं सकता ना, भावे ना, ना आत्म भावे नत्मभाव से आने को नहीं सकते अधिष्ठान भाव से देखने पर नाना सिद्ध नहीं हो सकते अपने रूप से अपने रूप से तो होंगे कहते हैं ना न स्वेना अपनी कथन चलन कार्य का उसका अर्थ करते ना भी श्वेना प्राणादि आत्मना जो प्राणादि स्वरूप जगत है अपने स्वरूप से भी पृथक अनेक नहीं बस सकते अपने स्वरूप से भी ये नहीं है जगत कल्पित वस्तु तो रज्जु में सर्प अपने स्वरूप से आएगी कि रज्जु रूप से है, है। दोनों रूप में अपने रूप में कहा है सर्प अगर हो तो रज्जु ज्ञान काल में फिर सर्प ज्ञान भी होना चाहिए रज्जु ज्ञान काल होता है तो उस काल में सर्प खो जाता है अपने रूप से भी नहीं है नशे आदमी कथन चलता ना भी स्वेरा प्राणादि आत्मा प्राणादि रूपेण प्राणादि रूप से इदम जगत जब प्राणादि जगत है विद्यते भी नहीं है न नहीं है कदाचित अभी कभी भी पहले था अभी नहीं है बाद में पहले हैं? भी नहीं था जब निषेध होता है कल्पित वस्तु का त्रैकालिक निषेध होता है नाशित नवती ना न ना भविष्य ऐसा निषेध होता है सर्व नहीं जिस काल में दिख रहा था ना नहीं था अब अभी भी नहीं है आगे भी नहीं होगा कहा रज्जु में ज्ञान काल में त्रैकालिक निषेध होता है अपने कदाचित अभी रज्जु सर्पपद कल्पित होता है कभी भी इनका सिद्धि होनी नहीं है अपने रूप से भी सिद्ध नहीं हो सकती कभी भी जैसे रज्जु की रज्जु व सर्प की कल्पना करते हैं कभी भी सिद्ध नहीं हो सकता त्रैकालिक निषेध हो जाता है तत्व तो उसी प्रकार जगत है आत्मा में कल्पित है दृष्टांत के लिए सुसुप्त अवस्था तो देखा ही है उसमें कहा है जगत उससे भी ऊपर की बात है इति तो सुपर के स्थान में तुरी अवस्था में उन्होंने ऐसा देखा है ऐसा जानते हैं ऐसा। तथा न पृथक प्राणादि वस्तु एक दूसरे में पृथक नाना ये भी नहीं हो सकता पृथक माने नाना पृथक और ये नाना एक ही चीज है अनेक एक दूसरे में अनेक भी नहीं हो सकते अन्योन्यम न पृथक प्राणादि एक दूसरे में पृथक अलग भी नहीं हो सकते अनेक भी नहीं हो सकते प्राणादि वस्तु क्यों यथा अस्वाद में से ये दृष्टान्त भितरी दृष्टान्त जैसे घोड़े से भैंस भिन्न होता है उस प्रकार प्राणादि जगत भिन्न नहीं है माने दृष्टांत देने के लिए कहा देने के लिए कहा वास्तव में ये भी सत्य नहीं है यथा अस्वाद पृथक विद्यते जैसे घोड़े घोड़े से भैंस अलग होता है इस प्रकार जगत नहीं कर सकते कहा तो नहीं हो हो जाता है इसलिए ना भी, भी नहीं सकता त्रिकलिए माने एक दूसरे भी, भी अपृतक मानी दूसरे के साथ भी पृथक भी नहीं हो सकते एक दूसरे के साथ अन्य के साथ भी किसी के साथ भी नहीं सकते किंच हो सकता कहा इस प्रकार परमार्थ तत्व विदु ब्राह्मण जो परमार्थ तत्ववेत्ता है आत्मवेत्ता है वही ब्राह्मण होते हैं ब्रह्मजानाथि ब्राह्मण जो ब्रह्म को जानता है वह मुख्य ब्राह्मण हुई है जाति से ब्राह्मण वो गौण ब्राह्मण ब्रह्म है ब्रह्मजाना ब्राह्मण वो मुख्य ब्राह्मण होता है ब्राह्मण ब्रह्मवेह ब्रह्मविताह जो ब्रह्मवे लोग है वो ब्राह्मण है ब्राह्मण विदु ऐसे जानते हैं ब्रह्मविद्ता लोग ऐसे जानते हैं ऐसा समझते हैं जगत भाव से भी अनेक नाना नहीं समझ पाते हैं अपने रूप में भी नाना नहीं हो सकता सत्ता ही नहीं जिसकी अस्तित्व ही नहीं कल्पना है ये कहते हैं कहा अतो अशिव हेतु अतो अशिव हेतुत्व अभाव अश... अद्वैता इसलिए अद्वैत ये क्या है अशिव हेतुत्व का अभाव होने से अद्वैता में अशिभत्व तो का कारणता नहीं है ये होने के कारण अशिभ हेतु होने के कारण नहीं हो हेतु नहीं है न होने से अद्वैताशिला चतुर्थ आदमी कहा था तस्त अद्वैताशिला कल्याण कारक है कहा है समझ हो गया है फिर करेंगे गया। ओम हैद्रम कर स्थिर सुखना